फिर मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया मेरे पास कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको चश्मे हैं आंखों पर अब उनके माँ बाप बहुत परेशान है कि ये चश्मा कैसे उतरे मोटे मोटे चश्मे हैं छोटे बच्चों तो मैंने उनको भी सिखा दिया देखो सवेरे सवेरे सोकर उठो और मुंह का थूक आंख में लगाओ काजल की तरह से तो बच्चों ने चालू कर दिया बच्चे बहुत बोले होते हैं सीधे होते हैं कोई भी बात अगर समझ में आए तो करते अब आपको हैरानी होगी कि चश्मे उतर गए सिर्फ ये लार लगाने से आप भी करके देख लीजिए जिनको भी चश्मे बस अंतर इतना है कि बच्चों को जल्दी उतरे आपको थोड़ा देर में उतरेंगे लेकिन उतर जाएंगे उम्र ज्यादा बढ़ेगी तो थोड़ा दिन करना पड़ेगा कम उम्र में बहुत जल्दी उतर जाए आंखों की रोशनी बढ़ानी है तो मुंह की लार सुबह सुबह की आंखों में लगाइए काजल की तरह से और एक बताता हूं एक बीमारी आती है जिसको हम कहते हैं कंजेक्टिवाइटिस आंखों की बीमारी है अक्सर उसमें आंखें लाल हो जाती है आंखों में बहुत जलन होती है जैसे खून उतर आया हो आंखों में वो कंडीशन हो जाती है कोई भी आयुर्वेद की दवा आप खाएंगे तीन से चार दिन में ही बीमारी ठीक होती है लेकिन अब की बार अगर ये बीमारी आए तो आप ये करना सुबह सुबह उठते ही मुंह की लार लगाना 24 घंटे के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा बीमारी कहां गई चौबीस घंटे में ही ठीक होते हैं कंजेक्टिवाइटिस अगर बच्चों में बचपन से आंखों के ऐसे कोई रोग हैं जैसे मेरे पास एक छोटा बच्चा है आठ साल का है उसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं उसकी आंखें टेढ़ी हैं वो देखता कहीं है और दिखता कहीं है उसको ऐसा है अब उसके माता पिता गरीब हैं और वो ऑपरेशन का खर्चा नहीं उठा सकते उस बच्चे पर मैं यही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं लगभग मुझे चार साढ़े चार महीना हो गया है और उसका टेड़ापन जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भेंगापन उसका भेंगापन लगातार कम हो रहा है और आंखों की पुतलियां बिल्कुल बीच में सेट हो रही तब मुझे थोड़ी जिज्ञासा हुई और मैंने एक बहुत बड़े वैज्ञानिक को पूछा दिल्ली में कि ये लार में क्या है एक्चुअली इसका एक्टिव इनग्रेडियंट क्या है तो उन्होंने कहा भैया जितने एक्टिव इनग्रेडिएंट मिट्टी में है वो सब लार में है तो मैंने आपको बताया मिट्टी में अठारह एक्टिव इनग्रेडिएंट हैं लार में वो सब के सब हैं इसलिए लार शरीर के लिए बहुत ही कीमती है बेशकीमती है इसको कभी नष्ट नहीं करना इसकी मदद से आप बहुत सारे रोग ठीक करते हैं और दो चार बातें बता दू क्या क्या रोग और ठीक कर सकते हैं आपके शरीर में कोई दाग हो गया धब्बा हो गया जैसे जल गए जलने का दाग होता है ना उस पर नियमित रूप से सवेरे की लार की थोड़ी थोड़ी मालिश करती रही है छह महीने में धब्गा धब्बा बिल्कुल साफ हो जाए जले हुए का धब्बा शरीर में और कोई ऐसा अंग में सफेद दाग दिख रहा है या काला दाग हो गया या फलाना हो गया या दिमाग का हो गया एक्जिमा हो गया मान लो खराब बीमारी की बात करूं एक्जिमा हो गया एक्जिमा पे रोज सुबह की लार लगाइए मालिश करते रहिए 6-8 महीने के बाद देखिएगा साफ और एक्जिमा से भी ज्यादा खराब बीमारी है सोराइसिस वो भी ठीक होती है इसी लार से बस इतना है कि साल भर करना पड़े मुफ्त का इलाज है फोकट का इलाज बागवट जी ने जितने भी इलाज बताए हैं सब फोकट के और मुफ्त के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है तो आप स्किन डिसीज में इसका एक्सपेरिमेंट करिए आंखों की बीमारियों में इसका एक्सपेरिमेंट करिए घाव हो जाए कहीं शरीर में उस पर एक्सपेरिमेंट करिए थोड़े फिन्सियों पर इसका एक्सपेरिमेंट करिए मैंने ये चारों एक्सपेरिमेंट किए बहुत अच्छे रिजल्ट हैं आप भी करिए रिजल्ट आपको भी मिलेंगे बस इतना ही है कि आप दूसरों को भी बताते जाइए तो आपने अपना दुख तो कम कर लिया आप दूसरों का भी कम कराइए ना तभी मोक्ष जाएंगे आंखों की बीमारी है हमारे घरों में जैसे चश्मा चढ़ गया है दिखाई कम देता है में मोतियाबिंद आ गया है हो गया है, है, है, है। मायोपिया रेटिनल ये सब बीमारियों की बहुत अच्छी दवा अपने पास गाय गाय का का मूत्र मूत्र में डालो। मूत्र ले लो देशी गाय का बोतल में भर के रखो एक एक बूंद उसको आंख में डालो सुबह डालो तो बहुत अच्छा है नहीं तो शाम को तो सोते सब देशी गाय का मूत्र जैसे ही आप डालेंगे आपकी आंखों से चश्मा उतर जाएगा देशी गाय का मूत्र डालेंगे मोतियाबिंद अपने आप गल जाएगा बिना ऑपरेशन देशी गाय का मूत्र डालेंगे रेटिना आपका एकदम दुरुस्त हो जाएगा रेटिना में कोई भी तकलीफ हो गोमूत्र से ठीक हो जाएगा जिनको आंखों में ज्यादा पानी पानी आता है है बार बार उनका पानी आना बंद होगा जिनको आंखों आंखों आंखों में खारिश खारिश होती रहती रहती वो वो ठीक ठीक होगी जिनकी आंखें लाल रहती है अकसर, वो का लाल अक्सर का कर देगा की 20 से ज्यादा बीमारियां गाय के मूत्र से ठीक हो जाती है मैंने गोमूत्र पर लगभग 20 साल रिसर्च किया इतना अद्भुत है ये इसका वर्णन करो घंटों घंटों लगते हैं गाय के के मूत्र का उपयोग लिए आंखों बहुत ही बढ़िया बस इसका ध्यान ये रखना है कि गाय का मूत्र लेना वो गाय देशी होनी चाहिए और गाय गर्भवती ना हो गाय जब गर्भवती होती है उस समय का मूत्र मत लेना नहीं तो आंखों में जल। मां नहीं बनी उसका सबसे अच्छा और यही गाय का मूत्र अगर कान तो कान कान में में डालोगे आप तो के कई रोग ठीक करेगा जैसे से अक्सर आता है पस है पस निकलता वो मूत्र डाल दो ठीक हो जाएगा कान से कम सुनाई दे रहा है वो मूत्र डालो अच्छा सुनाई देगा कान में फोड़े फुंसी हो जाए गोमूत्र डालो ठीक हो जाएंगे कान में से कई बार घम ऐसी आवाज आती रहती है, वो मूत्र डालो आवाज क्लियर हो जाएगी कान की बीमारियों में भी ये काम आता है कान की बीमारियों के लिए और एक दवा अपने रसोई में है रसोई में नहीं घर में है एलोवेरा एलोवेरा का प्लांट अपने घर में लगा के रखो थोड़ा सा उसका पत्ता टो उसका छील कर रस निकाल लो वो एलोवेरा का रस कान में डालो तो कान की लगभग हर बीमारी में ये भी काम आता है एलोवेरा का रस